राजयोग प्राण संपूर्ण जगत को इथर आकाश तत्व के एक समुद्र के रूप में सोचो प्राण की शक्ति से वह मानव स्पंदित हो रहा है और विभिन्न मात्रा में स्पंदनशील स्तरों में बटा हुआ है तो देखोगे जिस केंद्र से स्पंदन शुरू हुआ है उससे तुम जितनी दूर जाओगे उतना ही वह स्पंदन मृदु रूप से अनुभूत होगा केंद्र के पास स्पंदन बहुत द्रुत होता है और भी सोचो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदनों के अलग अलग स्तर हैं यह संपूर्ण स्पंदन क्षेत्र मानव विभिन्न स्पंदन स्तरों में विभक्त है कई लाख मिल तक एक प्रकार का स्पंदन फिर कई लाख मिल तक एक उच्चतर किंतु दूसरे प्रकार का स्पंदन आदि आदि अतः यह संभव है कि जो प्राण की एक विशेष अवस्था के स्तर पर वास करते हैं वे एक दूसरे को पहचान सकेंगे परंतु अपने से नीचे या ऊँचे स्तर वाले जीवों को न पहचान सकेंगे फिर भी जैसे हम अन्वीक्षण यंत्र और दूरबीन की सहायता से अपने दृष्टि का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं उसी प्रकार योग के द्वारा मन को विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से युक्त करके हम दूसरे स्तर का समाचार अर्थात वहाँ क्या हो रहा है यह जान सकते हैं समझो इसी कमरे में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते वे सब प्राण के एक प्रकार के स्पंदन के फल हैं और हम एक दूसरे प्रकार के मान लो कि वे प्राण के अधिक स्पंदन से युक्त हैं और हम उनकी तुलना में कम स्पंदन से हम भी प्राण रूप मूल वस्तु से गढ़े हुए हैं और वे भी वही हैं सभी एक ही समुद्र के भिन्न भिन्न अंश मात्र हैं विभिन्नता है केवल स्पंदन की मात्रा में यदि मन को मैं अधिक स्पंदन विशिष्ट कर सका तो मैं फिर इस स्तर पर न रहूँगा मैं फिर तुम लोगों को न देख पाऊँगा तुम मेरे दृष्टि से अंतरहित हो जाओगे और वे मेरी आँखों के सामने आ जाएंगे तुम में से शायद बहुतों को मालूम है कि यह व्यापार सत्य है मन को इस प्रकार स्पंदन की उच्चतर भूमि में लाना ही योग शास्त्र में एकमात्र समाधि शब्द द्वारा अभिहित किया गया है उच्चतर स्पंदन की ये सब भूमिया मन के सब अति स्पंदन इस, इस एक शब्द समाधि में वर्गीकृत है समाधि की निम्नतर भूमियों में इन अदृश्य प्राणियों को प्रत्यक्ष किया जाता है और समाधि की सर्वोच्च अवस्था तो वह है जब हमें सत्य स्वरूप ब्रह्म के दर्शन होते हैं तब हम उस उपादान को जान लेते हैं जिससे इन सब बहुविध जीवों की उत्पत्ति हुई है जैसे एक मृत पिंड को जान लेने पर समस्त मृत पिंड ज्ञात हो जाता है अतः हम देखते हैं कि प्रेतात्मवाद में जो कुछ सत्य है वह भी प्राणायाम में समाविष्ट है इसी प्रकार जब कभी तुम देखो कि कोई दल या संप्रदाय किसी रहस्यात्मक या गुप्त तत्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है तो समझना वह यथार्थ किसी परिमाण में इस राज्योग की ही साधना कर रहा है प्राण संयम की ही चेष्टा कर रहा है जहाँ कहीं किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है वहाँ प्राण की ही शक्ति का विकास समझना चाहिए यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी प्राणायाम के अंतर्गत किए जा सकते हैं वास्पीय यंत्र को कौन संचालित करता है प्राण ही वास्प के भीतर से उसको चलाता है यह जो विद्युत की अद्भुत क्रियाएं दिख पड़ती हैं ये सब प्राण को छोड़ भला और क्या हो सकती है भौतिक विज्ञान है क्या वह बाहरी उपायों द्वारा प्राणायाम का विज्ञान है प्राण जब मानसिक शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है तब मानसिक उपायों द्वारा ही उसका संयम किया जा सकता है जिस प्राणायाम में प्राण की स्थूल अभिव्यक्ति को बाह्य उपायों द्वारा जीतने की चेष्टा की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं और जिस प्राणायाम में प्राण की मानसिक अभिव्यक्तियों को मानसिक उपायों द्वारा सयत करने की चेष्टा की जाती है उसी को राजयोग कहते हैं